हमारे साथ मुंबई से सीएल सैनी जी पहुंचे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से सीएल सैनी जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद मुझे इस बात की खुशी है कि मैं 90.4 पे मैं हूँ एफएम पे और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं आज आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ ये मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है और हम लोग आप ढेर सारी बातें करेंगे बहुत सारे ऐसे विषय बात करेंगे जिन विषयों से शायद मैं भी अवगत ना हूँ आप भी अवगत ना हों तो चलिए बाधा शुरू करते हैं सैनी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि राजस्थान गुजरात के बहुत सारे लोग और इंटरनेट के माध्यम से भी काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी को आपकी पहचान हो इसलिए आप अपना पहचान जरूर बताएँ पहले तो मैं राजस्थान के सभी सुनने वालों को सभी जितने भी हमारे श्रोतागण हैं जो इतने प्रेम से इस रेडियो को सुनते हैं उनको मेरा नमस्कार और मैं अपने परिचय के बारे में जो कहना चाहूँगा बेसिकली मैं प्रोफेशन से राइटर हूँ और आप टीवी पे जो माइथोलॉजिकल शो देखते होंगे सीरियल आप देखते होंगे जैसे कि कुछ नाम हैं सियाह के राम जो भी हाल ही में स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहा था उसका भी मैं लेखक हूँ और बड़ा एक प्रसिद्ध सीरियल हुआ है देवों के देव महादेव जो लोगों ने बहुत देखा बड़ी तारीफ़ हुई वो मैंने लिखा इसके अलावा बहुत सारे सीरियल्स हैं जैसे कि दुर्गा है विक्रम बेताल है नागिन है महिमा देव की है रामायण है हालांकि मैं रामायण को दो तीन बार लिख चुका हूँ अलग, अलग अलग रूप में और लास्ट मैंने जो सियाह लिखा वो सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक अलग अंदाज में कि एक स्त्री का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है हालांकि जब भी रामायण लिखी गई है जितनी बार रामायण के बारे में बात होती है चाहे वो तुलसीदास ने लिखी हो चाहे वो वाल्मीकि जी ने लिखी हो हमेशा राम के एक की बात की थी तो इस बार हमें लगा कि हम सिया के राम में एक स्त्री का पॉइंट व्यू कहेंगे सीता कैसे रा, रामायण को देखती है उनकी नज़र से कैसे राम थे कैसे रावण था तो इससे नई कोशिश है और दूसरे जब तो मैं तो ये एक जो ये रेडियो एफ है ये एक आध्यात्मिक है ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय साथ में का ये एफएम चैनल है और मेरे लिए खुशखबरी खुशी की बात ये है कि मैं आध्यात्मिक कार्यक्रम करता रहता हूं तो मेरे लिए बड़ा ये एक योगदान है एक मेरा पूर्वाग्रह का कुछ ऐसा है जो मैं यहां पे आया हूँ सैनी साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप सभी अध्यात्मिक सीरियल बनाते हैं और यहाँ पर आध्यात्मिक संस्था में आकर आपको बहुत खुशी हो रहा है और हमें भी बहुत खुशी हो रहा है कि एक आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिकता का जो सही परिचय है वो मिल रहा है और इस 80 साल पूरे होने पर आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपको क्या लगता है इन सभी वातावरणों को देखकर कार्यक्रम को देखकर लोगों से मिलकर एक लाइन में कहूँ तो 80 साल के बाद में जो ये कार्यक्रम हो रहा है पहली नज़र में अगर मैं एक लाइन कहूँ तो ऐसा लगता है कि आसमान से धरती पर स्वर्ग उतर आया है ऐसा लगता है कि सारे देव देवता एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और सब मिल के इस धरती को स्वर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो एक बात हुई लेकिन यहाँ आने का जो सुख है जो आनंद है उसकी कोई कल्पना करना थोड़ा मुश्किल काम है उसको अगर हम लोग कहें कि एक शब्द में मैं डिफ़ाइन कर दूं, एक शब्द में कह दूँ कि नहीं ऐसा लगा अब लगा बहुत सारे लोग बातें करते हैं बेसिकली अध्यात्म जो है ना वो एक महसूस करने का मुद्दा है आपको फीलिंग का मुद्दा है वो बताया नहीं जा सकता ये वैसे ही है कि आप जैसे किसी गूँगे आदमी को गुड़ की डली दे दें वो आपको बताएगा नहीं कि मुझे मीठा लगा कि कैसा लगा लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन से उसके मन के भावों को देख करके आप बता सकते हैं कि इसको कितना आनंद आया होगा तो यहाँ पर आना और इस अध्यात्म के माहौल में रहना और दीदियों से मिलना हर किसी के फेस के मुस्कान को देखना तो कुछ करने से पहले ही बिना कुछ किए ही ऐसा लगता है कि जीवन में खुशियां ख़ुद बखुद उतर आई हैं क्योंकि इतने सारे लोगों को देख करके जो हर तरह से अपने जीवन को त्याग और तपस्या साथ में जी रहे हालाँकि जहाँ तक मैं जानता हूँ जो वो त्याग तपस्या करता है उनका एक सामाजिक उत्तरदायित्व के लोग करते हैं तो हम कहीं ना कहीं समाज में आते हैं और ये उन्हीं का एक एक और है एक वाइब्रेशन है कि बिना कुछ किए ही बिना कुछ सोचे ही बिना कोई मेडिटेशन किए ही आपके अंदर वो अध्यात्म उतरता जाता है और बड़ी खुशी आपके महसूस पे होनी शुरू होती है मैं जब कल आया था तो शायद कल का अगर मैं अपना फ़ोटो आपको दिखाऊं तो मेरे फेस का एक्सप्रेशन कुछ होंगे कुछ और होंगे लेकिन आज मैं देखता हूं तो आज मेरा फोटो कुछ और आएगा तो ऐसा लगता है कि शायद खुशी जो है वो धीरे धीरे जो मैं अभी दीदी को बात कर रहा था एक्चुअली मैं इस जो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय है इसके साथ में मैं लगभग डेढ़ साल से आई थिंक दीदी हम लोग डेढ़ साल से जुड़े हैं है ना और मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक उत्कंठा हमेशा मन में रहती थी कि भाई ये जो ये जो अध्यात्म मतलब भ्रह्म जो है मेरे लिए हमेशा एक रहस्यवादी लगता था मुझे एक रहस्य में कुछ है ये सफ़ेद वस्त्र पहन के लोग घूमते रहते हैं पता नहीं कौन है लेकिन जब पहली बार मैं हमारे जो गोरेगा सेंटर है मुंबई में वेस्ट में वहाँ पे जो हमारी दीदी है राधा दीदी उसको वो चलाती हैं वो उसकी सर्वे शर्मा है उनके साथ में फारू दीदी भी हैं तो उनसे जब मैं पहली बार मिला वो हमारी बिल्डिंग में आई थी और वो क्रास करवा रही थी तो मुझे ऐसे बोला मेरी वाइफ ने की जाइए आप भी देख लीजिए तो मन ऐसे खींचा चलाया और मैं उस बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठकर दीदी को देखता था तो उनके जो फेस पे मैंने देखा तो एक अलग तरह का एक ऐसा लगा कि नहीं ये इंसान कुछ और है मैं बहुत सारे साधु संतों से मिला लेकिन कभी वो फीलिंग नहीं आई कि इनसे जुड़ा जाए इनसे बात की जाए हमेशा सब अपने स्वार्थ की बात करते हैं हमेशा सब लोग अपने अपने भले की बात करते हैं लेकिन पहली बार जब दीदी से मिला तो लगा कि नहीं ये दूसरों की बात करते हैं ये दूसरे के समाज की बात करते हैं दूसरे के भले की बात करते हैं और सच्चे अर्थों में ये लोग चाहते हैं कि इस संसार का भला हो लोग सुखमय हो लोगों के जीवन की समस्याओं का निदान हो तो मैं इस तरह से इस इसमारी ईश्वरीय महाविद्यालय से जुड़ा और मैं इसके लिए थैंक्स कहना चाहूंगा अपने राधा दीदी को जो मेरे पास में बैठी हैं और मैं उनसे कहूँगा दोस्तों वो भी कहें फिर मैं लोग बात आगे कंटिन्यू करेंगे यह विद्यालय जो पिछले अस्सी वर्षो से ज्ञान दे रहा है तो परमात्मा जो हम सबके पिता हैं तो उन्होंने तो यही सिखाया है कि इस ज्ञान को जो ईश्वरीय ज्ञान है उसे हम अपने जीवन में जब अपनाते हैं तो ईश्वर ही हमसे बुलवाते हैं और ईश्वर की जो प्रेरणाएं हैं जब हम उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं तो धीरे धीरे हम उनके समान बनते जाते हैं और वो वाइब्रेशन्स ही हमें सारे विश्व में जब हम फैलाते हैं तो सारा विश्व एक बहुत ही सुंदर स्वर्ग बन जाता है तो बस मैं यही कहूँगी कि ये तो भगवान का कार्य है हम बहने तो केवल निमित्त हैं और निमित्त बन कर के हम अनेकों तक परमात्मा का ये मैसेज दे रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत जल्दी ये दुनिया फिर से परिवर्तन होगी और दुनिया स्वर्ग बन जाएगी सीएल सैनी साहब और राधा बहन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और किस तरह से ये काम हो रहा है राधा बहन ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया ईश्वर निमित्त है भगवान निमित्त है और हम सभी लोग उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और दूसरे लोगों को भी ये रास्ता बता रहे हैं ताकि वो भी इस रास्ते पर चले और पूरे भारत को स्वर्ग बनाने का ये मुकाम जो चल रहा है ये जो काम चल रहा है उसमें अपना सहयोग दे और भारत देश को बहुत जल्दी स्वर्ग बनाए तो आइए आगे बढ़ते हैं और सीएल सैनी सहनी साहब हमारे साथ हैं बहुत सारे आध्यात्मिक सीरियल उन्होंने बनाए हैं तो मैं चाहूँगा कि सीरियल्स में ऐसे शुरुआत में और बीच में कुछ गाने होते हैं गीतों को किस तरह से आप चयन करते हैं और एक बात गीत जो बहुत ही टाइम लगा हो आपको बनाने में या उसमें यूज़ करने में थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री बताती हो वो गीत की लाइने ज़रूर सुनाइए एक्चुअली गीत जो है वो एक म्यूज़िक है एक संगीत है और जहाँ तक मैं जानता हूँ संगीत के बिना ये जीवन संभव नहीं है क्योंकि इस पूरी नेचर में यहाँ की इस हवा में हर जगह संगीत है तो संगीत से तो मनुष्य का जन्म के साथ में रिश्ता है और ईश्वर ने शायद दुनिया को बनाने से पहले संगीत बनाया होगा मुझे ऐसा लगता है तो जहाँ तक मैं धारावाहिक की बात करता हूँ सीरियल्स की बात करता हूँ तो हालाँकि मैं गीत नहीं लिखता हूँ मैं पटकथा लेखक हूँ डायलॉग्स लिखता हूँ स्क्रीन पर लिखता हूँ और कहानी लिखता हूँ लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी आप धारावाहिक देखेंगे किसी भी एपिसोड को देखेंगे हमें उसमें म्यूजिक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है जब तक म्यूजिक जिंदगी में नहीं है उसी तरह जब तक सीरियल में म्यूजिक नहीं है तो सीरियल की कोई भी कथा कहना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि जो इमोशन होता है जो भाव होता है वो कहीं ना कहीं उस संगीत से उभारा जाता है जब भी आप देखते हो कोई धारावाहिक चल रहा है जब टीवी पर देखते हैं तो उसके पीछे आपको बैकग्राउंड में एक म्यूजिक सुनाई पड़ता है बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चल रहा है और आपको एक आनंद आता है कि कोई आदमी जोर से डायलॉग बोलता है और आपको धम से पीछे से एक म्यूज़िक आता है तो आपके अंदर वो एक हिट करता है आपको वो इमोशन पैदा करता है एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग कोई हॉरर फिल्म देख रहे हो और हॉर्रर फिल्म का म्यूट कर दीजिए आपको कुछ समझ नहीं आएगा आपको डर ही लगेगा तो म्यूज़िक जो है संगीत जो है आपके जीवन में भावों को जगाता है संगीत को आपके जीवन में वो आपको जीने की कला सिखाता है तो अभी आजकल जो हम एक मैं बात करूं अभी भाई ने पूछा कि किसी गाने का जिक्र कीजिए किसी की बात कीजिए तो मैं बात करना चाहूँगा सिया के राम में हम लोग एक म्यूज़िक डिज़ाइन कर रहे थे तो मुद्दा ये था कि जब सीता शादी करके वापस लौटती है राम के साथ में तो वो कैसे और किस अंदाज़ में अयोध्या को देखती है क्योंकि उसने लोगों के मुंह से सुना था अयोध्या ऐसी है अयोध्या वैसी है तो अब हुआ ये कि भाई जब वो पहली बार रथ से एंटर करती है अयोध्या की गलियों में तो उसको पता था कि वहां पे बड़ी रूढ़िवादित हैं सर क्योंकि वो जनक की बेटी थी जनक की वजह बड़ी आधुनिकता थी तो लेकिन उसने ये सुना था कि राम को लोग कैसे मानते हैं राम जो है वो अयोध्या का युवराज है तो पब्लिक से जब मिल रही थी तो हमारी जो एक्ट्रेस थी उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का एक्सप्रेशन दे है ना तो हम लोगों ने अच्छा वहां पर ऐसी कोई चौपाई भी नहीं थी कि भाई चौपाई हम लोग कहें तो हमने गीतकार को बोला कि भाई ऐसा गाना लिखो जब सीता पब्लिक को देख रही हो तो पीछे से वो ओवरलैप हो और उसके जो के भाव हैं वो बाहर निकल करके आए तो कुछ इस तरह से गाना बना कि देखत सीता पूरी अयोध्या को मन में उसके भाव जगत है और जानत है वो कैसी अयोध्या उसने राम के रूप में अयोध्या को देखा है तो एक्चुअली राम को ही वो अयोध्या के रूप में देख रही थी अयोध्या उसको राम के रूप में दिखाई पड़ रही थी तो बड़ी मुश्किल से गाना लिखा गया गीतकार के लिए बड़ा चैलेंज था कि कैसे इस गाने को हम लोग एनहांस करें और फिर जब ये गाना सुनाया गया सीता को तो सीता को रियलाइज हुआ पहली बार कि अच्छा मैं उस राम की पत्नी बनने जा रही हूँ जिसको अयोध्या जो भगवान की तरफ पूछती है तो इस तरह से संगीत जो है हमारे जीवन का एक अंग है एक आधार है संगीत की मैंने जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है और आप देखो जब भी आपको जीवन में कभी गुस्सा आता है क्रोध आता है कुछ भी आता है तो कहीं ना कहीं जब आप कहते हैं ना कि मन बड़ा भन्ना रहा है मन बड़ा खुश हो रहा है एक्चुअली वो संगीत ही होता है वो म्यूजिक ही होता है जो आपके मन में कहीं ना कहीं बज रहा होता है जी सीएल सैनी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं चाहता था कि हमारे श्रोता जब गीत को सुनते हैं तो उसमें एक मैसेज भी होता है और कहीं ना कहीं एक भाव होता है वो हम अच्छी तरह से फील कर पाते हैं अनुभव कर पाते हैं लेकिन उसको बनाने के लिए जो सिनारो होता है उसके पीछे का जो पर्दे का पीछे का जो इतिहास है वो मैं चाहता था आपसे सुनना तो वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया सीरियल बनाते हुए किस तरह से उस गाने को आपने पिक्चराइज किया और फिर उसको कैसे भाव में डालने के लिए शब्द ढूंढकर कैसे गीतकार के माध्यम से वो गीत को लिखा गया तो ये बहुत ही अच्छा एक फीलिंग कराता है कि हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक टीम वर्क होता है और उस टीम वर्क के माध्यम से हम जो चीज़ें देखते हैं हमारे बीच में आती है तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा हमको फील कराता है और एक मैसेज दे जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही सुंदर गीत जिसका याद शहनी साहब ने दिलाया है उस गीत को सुनते हैं आप सुना है रेड मॉड वन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कराते रहो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 और अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं लोगों को सात्विक बनाने के लिए लोगों को अध्यात्म से जोड़ने के लिए आपके अपने विचार भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और अध्यात्म और समाज समाज और अध्यात्म एक्चुअली इस वक्त हम लोग इस पूरे संसार में इस पृथ्वी को लेकर के पूरी मानसिकता को लेकर के जहाँ पर खड़े हैं एक तरफ देखा जाए तो हम लोग बारूद के ढेर पर बैठे हैं ये बारूद का ढेर कभी फट सकता है और हम लोग इस दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं हम लोगों ने सबने मिलकर के सभी कंट्रीज ने मिलकर के इतना सारा बारूद इतने सारे बम इकट्ठे कर लिए हैं कि जो इस दुनिया को कम से कम बताते हैं 25 या छब्बीस बार दोबारा नष्ट कर सकते हैं और यह तो हुई आ, फिजिकल बात कि हम लोग आ, हम लोगों ने सब कर लिया है लेकिन हम लोग विचारों के रूप से बारूद के ढेर पर बैठे हैं हम लोगों सब के सबके मन में अपनी इस सामाजिक जीवन को इसके उतार चढ़ाव को लेकर के रोज की रोजमर्रा जिंदगी को लेकर के समस्याओं को लेकर के इतने हम लोगों ने विचारों में बारूद भर लिया है विचारों को इतना हमने कलुषित कर दिया है विचारों को इतना कुंठित कर दिया है और मानसिकता से खराब होती जा रही है हमें समझ नहीं आता आप देखो मैं सुबह करके लोगों से बात करता हूँ कोई दोस्त मिल जाते हैं कहते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले सुबह करके बोलता है सबसे पहले गोली खाता हूँ <laughs> कहता है किसी गोली खाता है खाता हूँ एक शुग्रिया खाता तब तो खाना खाता हूँ और फिर रात को जब सोता है तो कहता है कि दो गोली और खा के सोता हूँ तो जिंदगी ना ऐसी हो गई है कि वो गोलियों के बिना चलती नहीं है कितने बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग जीने के लिए सबसे पहले घर से कदम बाहर रखने के लिए आपको धूपी की गोली खानी पड़ती है कहीं आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो ना जाए आप चल पड़े आपका जो हाँ, आप परेशान ना हो जाए और आप हाँपने लगते हैं तो कैसे चलेगा जीवन इसका कारण कोई और नहीं है मैं एक लाइन मेरे एक, हमारे एक बहुत हुआ करते थे तो उन्होंने मुझे एक लाइन हम लोग पढ़ा करते थे कि ऐसा क्यों हो गया है आदमी ऐसा क्यों हो गया है क्यों इतना परेशान है क्या हो गया उसके जीवन में तो एक लाइन है ये जो हाल है अपनी हरकतों से है ये जो हाल है अपनी हरकतों से है दुआ किसी की नहीं बद किसी की नहीं तो मित्रों कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो कर लिया है ना हम लोग इतने परेशान हैं छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी होते हैं वो सब हमारी अपनी ही कंडीशन है हमारी अपनी ही चीज़ें हैं क्योंकि हम लोग ना अपने आप को समझते नहीं हैं हम लोग ऐसा समझते हैं कि शायद सब कुछ मैं कर दूँगा शायद ये समस्या मैं हल कर दूंगा शायद यहां से मैं जाऊंगा तो उस आदमी का मन में बदल दूंगा ऐसा नहीं होता है इसी कारण से आदमी परेशान है क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानने लगा है उसको लगने लगा है कि मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूं वो उस ईश्वर को भूल चुका है जिसने उसको जन्म दिया है जिसके कारण उस दुनिया में है जिसने सारे संसार को बनाया है मैं आपसे एक सवाल करता हूँ आप अपने आप से बात पूछेगा बैठ करके शांत में क्या आपका जिस घर में जन्म हुआ उस जन्म होने में आपका अपना हाथ था आप चाहते थे कि जहां आप चाहे वहाँ आपका जन्म हो जाए आप जानते हैं कि आपका जीवन का अंत कहां पे होगा जब आप ये दोनों चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते तो जीवन की और कई चीज़ें कैसे डिसाइड कर सकते हैं तो अध्यात्म का जीवन में बहुत ज़रूरी है जब तक हम अध्यात्म को समझेंगे नहीं और अध्यात्म को समझने से पहले सबसे पहले जो बात है हमें उसको समझना पड़ेगा जिसने हमें बनाया है जो हमें संसार में ले के आया है और वो एक ही है हमारे शिव बाबा वो शिव बाबा वो पावर जो हम सबको चलाते हैं जो हमारे अंदर वो एनर्जी डालते हैं जो हमें वहां तक लेकर के जाते हैं और उन तक आने के लिए अगर आपको वाकई जीवन में सुखी होना है जीवन में आपको अपनी समस्याओं से दूर होना है आपको जीवन को सही तरीके से जीना है तो आपको अध्यात्म को स्वीकार करना ही होगा आपको उस शिव बाबा को उस ईश्वर को उस प्रभु को स्वीकार करना होगा उसकी सत्ता को स्वीकार करना होगा एक बार अपने आप से कहकर तो देखिए बोलकर तो देखिए कि हे प्रभु आप मेरे साथ हैं आपकी सारी समस्याओं का कैसे हल हो जाता है एक पल में निदान हो जाता है आपने देखा भी होगा जीवन में कुछ श्रोता ऐसे होंगे जो वाकई भगवान पर विश्वास करते होंगे वो कभी कभी कहते भी होंगे कि पता आज मैं घर से निकला और सामने से आदमी को मैं याद कर रहा था वो आदमी सामने आ गया आप कभी कभी सोचते होंगे यार ऐसा तो मैंने काम सोचा था वो कह खट से हो गया वो तुरंत हो गया इसका कारण यह है कि आपने कहीं बैठ करके आपके अनजाने में ही सही बिना जाने हुए आपने ईश्वर बाबा का आपने ध्यान किया होगा आपने एक ही पल के लिए उसे सोचा होगा शायद इसीलिए आपका वो काम हुआ है आपके अंतरात्मा के? और आप सोचिए जब आप हर वक्त हर मन में उसका ध्यान करते हुए आप रहेंगे तो इस जीवन में आपके ऐसी कोई समस्या नहीं है जो निदान न करे मैं आपको एक कैसा सुनाना चाहूंगा छोटा सी बात है कि एक आदमी था जो हमेशा जब चलता था जब समस्याएँ होती थी वो देखता था कि भगवान जो है उसके जब वो पीछे कभी रेत के निशान कभी वो चलता था तो सिर्फ अपने पैरों के निशान के साथ साथ में दो पैरों के निशान और दिखाई पड़ते थे कभी वो रेत के रेगिस्तान से गुजरता था तो अपने पैरों के साथ में तो उसको दो पैरों दिखाई देते पड़ते थे तो हमेशा पूछता था कि ये किसके निशान है तो भगवान कहते थे कि यह मेरे निशान में तेरे साथ, साथ चलता हूँ एक बार क्या हुआ कि वो बड़ी समस्या में फंस गया उसके जीवन का बड़ा संकट पड़ गया और वो चला जा रहा था उसको दिखाई दे दो पैरों के निशान तो बड़ा नाराज हुआ बड़ा दुखी हुआ उसने भगवान से जाकर पूछा बड़े खतरनाक आदमी हो तुम तो कहता क्यों भाई क्या बात हो गई कहता जब मैं सुखी होता हूँ जब मैं समस्याओं में नहीं होता हूं मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप मेरे साथ साथ चलते हो है ना मुझे अपने पीछे हमेशा अपने पैरों के निशान आपके पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं लेकिन जब मैं समस्या में घिर जाता हूँ मैं जो दुखी था तो आप मुझे छोड़ के चले गए है केवल मेरे ही पैरों के निशान दिखाई पड़े और गायब हो गए तो भगवान मुस्कुराए स्माइल किया खुश हुए बोले कि बोला उससे पूछा कहां थे आप उस वक्त कहता है कि पागल वो दो पैरों के निशान थे वो तेरे नहीं थे वो मेरे थे क्योंकि तुझे तो, तो मैं हाथों में उठा के चल रहा था उस समय <laughs> तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान को आप विश्वास याद करते हैं तो वो समस्याओं में आपको फंसने नहीं देता है वो आपको हाथ में उठा के चलता है आपको गोद में लेके चलता है आपकी उंगली पकड़ के चलता है तो एक बार उसको याद तो कीजिए और अध्यात्म से जुड़िए क्योंकि अध्यात्म आपके मन को शांति देता है आपके अंतरात्मा को जो आपके मन में कहीं ना कहीं जो आपके कहते हैं कि माइंड पावर है आपकी जो माइंड की पावर है उसको हम लोग समझते ही नहीं है अध्यात्म और योग और मेडिटेशन जिसको हम राजयोग बोलते हैं हमारे यहां ब्रह्म और राजयोग आपके अंतरात्मा की शक्ति को आपके मन की शक्ति को जागृत करता है अगर वो आपकी एक बार जागृत हो जाती है तो आप अपने जीवन की समस्याओं को ऐसे उड़ा देंगे कभी आपने देखा वैसे हम रुई को उड़ा देते हैं फूक मार करके वो उड़ जाती है तो वैसे ही एक फूक मार करके अपनी समस्याओं को आप निदान कर सकते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि आइए और जुड़िए और समझिए अध्यात्म को और फिर मैं कहता हूं कि आपको किसी दवाई के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी गोली को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप तंदरुस्त हो जाएंगे आप सुखी हो जाएंगे आपका जीवन सफल होगा तो यह अध्यात्म और समाज का एक संबंध है जिसको समाज को हम अध्यात्म से अलग कर ही नहीं सकते समाज अध्यात्म के बिना चल ही नहीं सकता अगर चलने की कोशिश करेगा तो घुटनों के बल गिर जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा तो अध्यात्म और ईश्वरी ऐसा है जिसको उठाकर चल सकता है सी सैनी साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ कि इस बात को सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे जो श्रोता सुन रहे थे उन सभी के मन की जो बातें हैं या मन में जो दुविधा थी वो सारी खत्म हो गई हैं और आशा करता हूँ समाज में रहते हुए आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपना आगे बढ़ेंगे तो समस्याओं से हम दूर हो जाएंगे और हमारा जीवन बिल्कुल सुख शांति से भरपूर हो जाएगा तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही बढ़िया अच्छी अच्छी बातें आपने सुनाया हमारे श्रोताओं को और अपने बारे में बताया समाज और अध्यात्म के बारे में बहुत ही सुंदर बातें आपने व्यक्त किया तो जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान और गुजरात और बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं एक छोटा सा मैसेज उनके लिए मैसेज जो है वो जीवन का यही है कि आपको अपने आप से बाहर निकल कर के इस दुनिया को देखिए दुनिया बहुत सुंदर है हम लोग अपनी ही समस्या फंस करके जीवन को कभी देख नहीं पाते ये जीवन आपको एक ही बार मिला है इसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा आप संसार में आएंगे नहीं आएंगे कोई नहीं जानता परंतु ये जीवन है ना इसको देखिए ये बहुत सुंदर है इसको समझने की कोशिश कीजिए इसको अपने जीवन में चुड़ छोटी छोटी प्रॉब्लम से छोटे समस्याओं से खराब मत कीजिए क्योंकि ये अविस्मरणीय है ये हमारे ईश्वर का नियामत है हमको मिली हुई जिसको सुख ही से और दूसरी बात ये सुंदर धरती है इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप अपने आप को समझिए और अपनी खुशियों को स्वीकार कीजिए धन्यवाद नाइन्टी पॉइंट का कि आपने मुझे एक मौका दिया आपसे बात करने का धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आ, सी एल जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि आपने आप से बाहर निकल कर इस दुनिया को देखने का एक सुंदर विजन उनको दे दिया है मैं चाहूंगा कि आज ही से इसका प्रयोग शुरू कर दीजिए और इस संसार को देखकर आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी आर रमेश और सी एल सहनी से दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो